श्री रामकृष्ण देव की संक्षिप्त जीवनी युगातौर श्री रामकृष्ण का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के अंतर्गत कामारपुकुर ग्राम में एक निर्धन परंतु धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में बुधवार दिनांक 17 फरवरी अठारह को हुआ था पिता खुदी राम चटर्जी एक अत्यंत धर्मपरायण निष्ठावान एवं सदाचार संपन्न ब्राह्मण थे वे रघुवीर के उपासक थे उनकी पत्नी चंद्रमणि देवी भी स्नेह सरलता तथा दयालुता की मूर्ति थी सन 1835 सौ ईस्वी में खुदी जी गया धाम गए हुए थे वहां एक दिन उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा जिसमें भगवान गदाधर विष्णु उनसे कह रहे थे खुदीराम, मैं तेरी भक्ति से बड़ा संतुष्ट हूँ मैं तेरे घर पुत्र रूप से पुत्रीर्ण हो तेरी सेवा ग्रहण इधर जिस समय खुदीराम गयाधाम गए हुए थे उस समय कामार कुर में चंद्रा देवी को भी कुछ दिव्य दर्शन एवं अनुभूतियां प्राप्त हुई एक दिन वे योगियों के शिव के मंदिर के सामने खड़ी थी इतने में उन्हें लगा मानो शिवजी के अंग से एक उज्जवल ज्योति निकली और तरंग के रूप में तीब्र वेग से बढ़ती हुई उनके उदर में प्रविष्ट हो गई वे मूर्छित हो गिर पड़े परंतु शीघ्र ही उन्हें प्रतीत होने लगा कि उनके उदर में गर्भ संचार हुआ है धर्म ग्रंथों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है के अवतारों के जन्म से पूर्व उनके माता पिता को दिव्य हुआ करते थे। थे। नवजात बालक के ज्योतिषियों ने जन्मकालीन गणना द्वारा निश्चय किया कि नवजात नवीन धर्म मार्ग मार्ग का प्रवर्तन करते हुए नारायण अंश संभूत महापुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त कर मानव समाज का पूज्य होगा गया के गदाधर की कृपा से यह पुत्र हुआ है ऐसा सोचकर कर खुद ही राम ने उसका नाम गदाधर रखा बालक गदाधर अपनी मधुर बाल लीलाओं द्वारा माता पिता तथा तो समस्त ग्रामवासियों के हृदय को आनंद देने लगा उसकी आकर्षण शक्ति अद्भुत थी उसकी अपूर्व सरलता एकाग्रता अलौकिक धारणा शक्ति और बुद्धिमत्ता को देख लोग दंग रह जाते बालक को समय आने पर गांव गाँव की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया पढ़ना और लिखना तो उसने थोड़े समय में ही सीख लिया पर गणित के प्रति उसके मन में पहले से ही उदासीनता बनी रही गदाधर का शरीर गठीला और प्रकृति निरूप थी उसकी वृत्ति सदा स्वतंत्र और आनंदपूर्ण था वह बड़ा साहसी और निर था वह समवयस्क मित्रों के साथ खेलकूद हास्य विनोद नृत्य गीत में मग्न रहा करता देवी देवताओं की भावपूर्ण मूर्तियाँ गणने और चित्र बनाने में उसकी कुशलता विलक्षण थी रामायण महाभारत आदि की कथाएँ भजन कीर्तन आदि को एक बार सुनते ही वह आत्मसात कर लेता धार्मिक नाटकों को केवल एक बार देखकर ही वह यथोचित हावभाव के साथ उनका सही सही अभिनय कर दिखाता अपने प्रेमपूर्ण निर्मल स्वभाव मधुर भाषण आनंदमय वृत्ति के कारण वह सबका प्रिय था उसका स्वाभाविक एकाग्र चित्र जब जिस विषय की ओर आकर्षित होता उस समय वह उसी में तल्लीन हो जाता तब उसे अपने देह की सुध नहीं रहती सात वर्ष की अवस्था में एक बार खेत की मेड़ पर से जाते समय काली घटाओं से घिरे आकाश में शुभ्र बगलों की पंक्ति को उड़ते देख बालक समाधि मग्न हो गया था सात आठ वर्ष की उम्र में गदाधर को वियोग का दुख सहना पड़ा पिता के प्रेम से वंचित हो बालक का मन अंतर्मुख हो संसार के यथार्थ स्वरूप का चिंतन करने लगा उसके हास्यप्रियता प्रियता तथा नृत्य गीत आदि का रूपांतर गंभीर भावुकता में होने लगा वैसे वह अधिकांश समय अपनी दुखियारी माता के साथ रहकर गृह कार्यो में सहायता करते हुए उसके दुख को कम करने की कोशिश करता गांव में समय समय पर जब तीर्थ यात्री साधु वैरागी कुछ दिनों के लिए डेरा डालते तो बालक गदाधर उन साधुओं के पास जाकर उनके आचरणों को गौर से देखता तथा उनकी छोटी मोटी सेवा किया करता वे साधु भी सुंदर बालक के मधुर आचरण से प्रसन्न हो उसे भजन आदि सिखाते कथाएँ सुनाते और प्रसाद भी देते इसी समय एक दिन गांव की कुछ स्त्रियों के साथ देवी विला विशालाक्षी के मंदिर में पूजा चढ़ाने जाते समय देवी महिमा के गीत गाते गाते गदाधर को भावावस्था प्राप्त हो गई और वह शुद्ध बुद्ध खो बैठा काफी समय बाद देवी का नाम गुणगान सुनते सुनते उसकी बाह्य चेतना लौटी और वह प्रकृतिस्थ हुआ बालक का नवा गबर्स समाप्त होने होते देख माता ने उसके उपनयन का प्रबंध किया गांव की धनी लोहारिन का बालक गदाधर पर अत्यंत स्नेह था एक बार उसने बालक से कहा था कि जनेऊ के समय तू पहली भिक्षा मुझसे लेना और गदाधर ने यह स्वीकार किया था उपनयन काल निकट आते देख गदाधर ने यह बात बड़े भाई रामकुमार को बताई अब अब्राह्मण स्त्री का ब्राह्मण बालक की भिक्षा माता बनना एक रूढ़ी विरुद्ध बात होने के कारण राम कुमार आदि ने इसका बड़ा विरोध किया परंतु सत्यनिष्ठ बालक को अपने दिए हुए वचन को पालना ही था वह सत्य रक्षा के संकल्प पर अडिग रहा अंत में सबको उसी की बात माननी पड़ी उपनयन होने पर गदाधर को देव पूजा का अधिकार प्राप्त हो गया अब वह अपना बहुत सा समय संध्या बंदन पूजा ध्यान आदि में बिताने लगा पवित्र हृदय बालक को कई दिव्य अनुभव आदि होने लगे एक बार शिवरात्रि के उपलक्ष में आयोजित शिव विषयक नाटक में शिव जी का अभिनय करने वाले अभिनेता के अकस्मात अस्वस्थ हो जाने के कारण गदाधर को शिवजी का अभिनय करने के लिए तैयार किया गया शिव जी का भेस धारण करते हुए वह शिवजी के भाव में इतना तन्मय हो गया कि रंगमंच पर खड़े होते ही बाह्य ज्ञान सुन्न्य हो गया इस समय गदाधर दस वर्ष का था जब वह बारह वर्ष का हुआ उस समय बड़े भाई रामकुमार ने अपने मझले भाई रामेश्वर पर गृहस्थी का भार सौंप कर कलकत्ता चले गए और श्यामा पोकर मोहल्ले में पाठशाला चलाते हुए एवं कुछ यजमानों के घर पूजा करते हुए धनोपार्जन करने लगे रामकुमार के कलकत्ता चले जाने के बाद गदाधर का मन पढ़ाई से बिल्कुल ही उचट गया प्रखर बुद्धिमत्ता के कारण उसे यह समझते देर नहीं लगी कि लोग विद्योपार्जन केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं उसने अपने मन में विचार किया कठोर परिश्रम और अध्ययन करके शास्त्रों में लिखी बातों का पठन पाठन मात्र करके क्या लाभ इससे शास्त्र निहित